की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं हास्य व्यंग निकल गया इसे सुखद आश्रय कहें या दुखद किंतु सच यह है कि पिछले एक सप्ताह से वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ हो मैं तो खुद ही हैरान परेशान और अनजान हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो वे मुझसे इतने ज्यादा नाराज हैं कि बात ही नहीं करना चाहते हैं? एक शाम जब वे ऑफिस से लौटे तो बिना बात किए चुपचाप पलंग पर लेट गए मैंने, मैंने पानी दिया, पानी दिया तो मना कर दिया, दिया, दिया नाश्ता दिया, दिया, दिया, दिया तो वह तो भी हाथ के इशारे से वापस दिया।, दिया। जो घर तो उनके हसी मजाक ठहाकों और गप्पों से गूंजा करता था उसी घर को शांत देखकर, मैं तो घबरा गई। याद करने की कोशिश की कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा एक दो दिन तो यू ही चलता रहा वे किसी से कुछ भी नहीं बोलते चुपचाप अपना काम करते आवाज देने पर खाने के लिए आ जाते धीरे धीरे भोजन करते और अंत में अधूरा खाना छोड़कर सोने के कमरे में चले जाते यहाँ तक कि घर में यदि कोई यार दोस्त भी आ जाता तो उससे हाँ या ना में बात करते और बात खत्म कर देते ऐसे ही एक दिन रात के समय मैंने, मैंने उन्हें, उन्हें कुछ गोलियां, गोलियां खाते हुए देखा।, देखा मैं तो डर के मारे कांपने कांप लगी कि कहीं उन्हें नशे की आदत तो नहीं हो हो हो गई है? हो ये ब्राउन शुगर, चरस गांजा अफीम, कुछ न कुछ नशा ले रहे हैं तभी तो इतने खोए खोए से रहते हैं और यदि ऐसा हुआ तो तो मेरा क्या होगा मेरे बच्चे मेरा घर Hey भगवान सब, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा हमारा भविष्य क्या प्रदा होगा प्रदा हमारा भविष्य मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा ही छा गया ख्याल आया कि आखिर इन्होंने अपना बीमा भी तो नहीं करवाया है और ये ख्याल आते ही मैंने अपने पड़ोसी जीवनलाल जो कि बीमा कंपनी में काम करते हैं उन्हें पकड़ा और उनसे कहा कि वे मेरे पति को कोई अच्छी सी जीवन बीमा पॉलिसी दिलवा दें। फिर क्या था वे तो बड़े खुश हो गए उन्हें घर बैठे ही एक ग्राहक जो मिल रहा था दूसरे ही दिन वे हमारे घर आ गए और फिर कई महीनों तक उनकी बात न मानने वाले मेरे पति मात्र 10 मिनट में ही उनकी पॉलिसी के लिए हस्ताक्षर कर दिए सिलसिला यू ही चलता रहा, रहा। मैं उनकी नाराजगी दूर करने की उन्हें खुश करने की तमाम कोशिशें करती रही और नाकाम होती रही उनके ऑफिस से लौटते ही सजी दुल्हन सी मुस्कान बिखेरती और एक आदर्श पत्नी बनकर उनका स्वागत करती उनकी पसंद का नाश्ता उनके सामने रखती लेकिन देखा कि उन पर इन सारी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है उन्हें खुश करने के चक्कर में मैंने अपने बजट से अधिक ही खर्च कर डाला। तीन दिन में ही पाँच किलो दूध अलग से घर में आया जिससे उनकी पसंद की खीर बनी रबड़ी रस मलाई मिठाई बनाई कि शायद इसे खाकर वे खुश हो जाए पेपर में पढ़ा कि एक जगह कपड़ों की सेल लगी हुई है तो जाकर उनके लिए दो शर्ट पीस और एक जोड़ी, जोड़ी कुर्ता पायजामा, पायजामा भी खरीद कर लाई मगर उनकी आवाज उनकी खिलखिलाहट घर की दीवारों से नहीं टकराई। छुट्टी के दिन उनकी पसंद की फिल्म देखी, कि शायद, शायद इससे उनका मन बहल जाए जाए नाराजगी दूर हो जाए, जाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ फिल्म चलती रही और वो अपना मुंह फुलाकर कुर्सी पर अटे ऐसी बैठे रहे अब मैं काफी निराश हो चुकी थी।, थी उन्हें, उन्हें खुश, खुश करने के कई प्रयास, प्रयास कर डाले थे, लेकिन वे खुश नहीं आखिर एक एक दिन, एक दिन उनके सामने गुब्बारे की तरह फट ही पड़ी। खूब सुनाया, मगर इस पर भी वे कुछ भी नहीं बोले चुपचाप मेरी बातें सुनते रहे दो दिन और बीत गए मेरा धैर्य जवाब दे गया था मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी इन्हें बिना बताए अपने माय के चली जाऊंगी जाने की सारी तैयारी भी कर ली। लेकिन ये क्या शाम को वे जब घर आए तो बेहद खुश थे आते ही मुझसे बोले जानती हो पिछले कई दिनों से एक दांत मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था इसके कारण मैं न तो ठीक से खा पाता था न बोल पाता था आज ही ऑफिस में, में इस मुसीबत से छुट्टी मिली, अब कहीं जाकर चैन, चैन मिला है ओ हे भगवान तो, तो ये था, था इनकी चुप्पी का राज तो और, और मैं न जाने, जाने क्या क्या, क्या सोच बैठी थी कहीं आप भी मेरी तरह किसी गलत फहमी का शिकार तो नहीं हैं? अगर हैं, तो जल्दी से जल्दी, जल्दी अपनी, अपनी ये गलत, गलत फहमी दूर कर डालिए क्योंकि गलत फहमिया दिलों, दिलों की दीवार खड़ी करती है और दूरिया बढ़ाती, बढ़ाती है दूरिया ना बढ़े इसके लिए प्रयास आज से ही शुरू कर दें अभी, अभी आप सुन रहे, सुन रहे थे हास्य व्यंग से निकल गया